आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ विशेष मेहमान जिन्हें आप देखें सुनेंगे अभी जिनका नाम है प्रगति जी और प्रगति जी जो है अपने विशेष पढ़ाई के साथ साथ कविताओं का भी जो है लिखते हैं और सुनाते हैं तो आप सभी की तरफ से उनका प्रगति जी का बहुत बहुत स्वागत है नमस्ते प्रगति जी कैसे हैं आप नमस्ते मैं बहुत अच्छी हूँ जी, और जी, बहुत जी, खुशी हो रही है आज मधुबन रेडियो स्टेशन के सेंटर पर बैठकर <laughs> चलिए आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए हमें आप क्या करते हैं आ, मैंने बीएससी किया है ग्रेजुएशन और फिर इसके बाद अभी जॉब की प्रिपरेशन कर रही हूँ जी, जी, जी, और साथ साथ मैं लिखती हूँ और आध्यात्मिक से भी मतलब जुड़ाव काफी है जी, जी, जी, जी. तो मैं चाहूँगा कि लिखने का कर्म जो है कब से शुरू हुआ वो थोड़ा सा बताइए लिखने का शुरू मतलब किया था लिखना नहीं, नहीं, नहीं। लिखा करते थे अच्छा, तो उन्होंने तो पापा यही बोलते थे हमेशा की बेटा अब मैं अब मैं नहीं लिखता हूँ अब तुम लिखा करो अच्छा अच्छा तब उस समय समझ में ही नहीं आता था की मतलब मैं कैसे लिख सकती हूँ मुझे तो कुछ लिखना आता ही नहीं है फिर पाँच साल पहले मतलब दो हजार 18-19 के आसपास मैं अचानक से लिखने लग गई मुझे पता ही नहीं चला कि ये मतलब कैसे पहले टूटा फूटा लिखती थी हुँ, हुँ, तो पापा से पूछती थी कि पापा मैं इसको अच्छा कैसे कर सकती हूँ तो उनका गाइडेंस हमेशा रहता था अभी भी मैं जब भी कुछ पहली कविता लिखती हूँ ना कुछ भी नया कुछ लिखूँगी तो सबसे पहले पापा को ही सुनाती हूँ कि ये मैंने कैसा लिखा है चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया प्रगति जी आपको जो है अपने पिता से प्रेरणा मिला कि कैसे हम लोग लिखें क्योंकि कई बार होता है कि हमें किसी ने कुछ लिखने के लिए कहा तो हम सोच में बढ़ जाते हैं कि लिखना कैसे होगा है ना जबकि हम पढ़ा लिखा है व्यक्ति सब कुछ है लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो बंदा जो है लिखने बोलने पर वो कन्फ्यूज़ हो जाता है कि क्या लिखे और कैसे लिखे कहाँ से शुरू करें और कहाँ ख़त्म करें तो ये बहुत अच्छी चीज जो है आपको पिताजी के माध्यम से ये सारी चीजें मिल गई हैं तो निश्चित तौर पे आपके जीवन में जो है काफी बड़ा रोल होगा पिताजी का जो आपको उन्होंने कहा कि आप लिखो तो फिर वो करेक्शन भी करते थे कभी हाँ वो मुझे बताते थे मतलब कि यहाँ पे ये इस शब्द मतलब ये शब्द की जगह दूसरा यूज़ करना है है और जो जो मतलब मतलब ग्रंथों को पढ़ने के लिए उन्होंने बहुत प्रेरित किया रामायण ताकि मतलब मेरा शब्दकोश वो अच्छा हो जी जी अच्छा आपका क्या लक्ष्य है जीवन में क्या बनना चाहते हैं आप जीवन में पहला लक्ष्य तो यही है कि मतलब एक अच्छा इंसान बनना है पैसे हो ज्यादा या ना हो पर मतलब इतना हो की एक अच्छी विचारधारा हो मतलब किसी को अगर मदद की जरूरत हो अगर मैं पैसे नहीं भी दे पा रही हूँ तो मतलब कुछ ऐसी शक्तियाँ हो मेरे अंदर कुछ ऐसे गुण हो कि मैं बिना पैसों के भी उनकी मदद कर सकू बिल्कुल बिल्कुल अच्छा लक्ष्य क्या बनाया है किस जाना है लक्ष्य तो यही बनाया कि मतलब लेखन कला में अच्छा करना है और साथ में मतलब एक अच्छी जॉब भी हो बिल्कुल तो अगर फाइनेंशियली अगर इंडिपेंडेंट होते हैं तो फिर आ, हाँ, अपनी हॉबी को बहुत अच्छे से निखार पाते हैं सही बात है सही बात है जॉब करने से आपका फाइनेंशियल नीड पूरा होगा और लिखत से लेखनी से आप जो है विश्व में एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं और पूरे मास मीडिया को जो है आप परिवर्तन कर सकते हैं जिस व्यक्ति को भी आप बदलना चाहे बदल सकते हैं अपनी लेखने के माध्यम से कलम की ताकत से ये बहुत अच्छा विचार आपने बताया कि आपको क्या बनना है एक राइटर भी बनना है और एक अच्छा जो है फाइनेंशियल जो फ्रीडम है उसके लिए आपको जॉब करना है आइए आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं हम लोग प्रगति जी से प्रगति जी चाहूंगा कि मैं एक हाथ जो आपकी लिखत है उसमें से कुछ चीजें हमारे श्रोताओं को जरूर सुनाइए जी बिल्कुल आ, मैं एक कविता सुनाऊंगी जो की माँ हिंदी को समर्पित है जी तो सुनिएगा पवित्र शुद्ध और सुंदर सी है पवित्र शुद्ध और सुंदर सी लगे भारत के माथे बिंदी सौभाग्य मेरा देखो ये है सौभाग्य मेरा देखो ये है जन्मी बेटी माँ हिंदी की जन्मी बेटी माँ हिंदी की भाषा हो मर्यादित मेरी भाषा हो मर्यादित मेरी हो गहरा अंतर मन मेरा सो बोल बोल से खोल सकूं सो बोल बोल से खोल सकूं मैं द्वार सभी के अंतश के मैं द्वार सभी के अंतश के और क्या एक बेटी माँ से मांगती है माँ हिंदी से आगे सुनिएगा घर आन पड़े जब आच कभी गर आन पड़े जब आज कभी स्वाभिमानी मन पर मेरे देना मुझको तुम कटुवचन देना मुझको तुम कटुवचन लेखनी चले स्वारक्षा में लेखनी चले स्वारक्षा में सौभाग्य मेरा देखो ये है जन्मी बेटी माँ हिंदी की जन्मी बेटी माँ हिंदी की बहुत बढ़िया बहुत सुन धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आइए आगे बढ़ते हैं हिंदी पर कविता आपने सुनी अब एक और जो चीज़ है ये हिंदी पर कविता आपने कब लिखी थी किससे प्रेरित आपने लिखा वो थोड़ा सा बताइए ये हिंदी पर कविता ये मतलब माँ हिंदी को समर्पित कविता है कि जब अगर हिंदी पर ही लिख रहे हैं तो एक हम मतलब एक बेटी की तरफ से एक माँ के लिए मतलब कुछ हो जी जी, जी। और इससे एक संदेश भी जाता है जैसे बच्चे आजकल घरों में भी मतलब इंग्लिश का यूज करते हैं आजकल के बच्चे मतलब इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं वो स्कूल में तो यूज़ करते हैं पर घर का जो वातावरण होता है मतलब उनके पेरेंट्स भी उन्हें इंग्लिश में ही बोल बोलना सिखाते, सिखाते हैं घर पर भी वो मतलब मातृभाषा में मम्मी पापा से भी वो हिंदी में बात नहीं कर रहे होते हैं तो ये मुझे मतलब बहुत अजीब लगता है और मतलब बहुत दुखद भी लगता है ये कैसा समय आ गया है तो इसलिए वहाँ हिंदी का एक संदेश भी जाएगा कि जो नई पीढ़ी है मतलब पेरेंट्स भी सिखाएँ कि घर पर तो कम से कम अपने बच्चों को हिंदी भाषा का ही यूज़ करें वो अच्छा प्रगति मैं कि एक संघर्ष हाँ। हाँ। तो वाली सिचुएशन आई हो तो हाँ, संघर्ष तो मतलब काफी रहा है जी, जी. मतलब एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से हूँ तो बचपन से मतलब काफी संघर्ष रहा है तो एक मन का संघर्ष जो होता है वो भी रहा है मतलब मेरी जब मैंने कविताएं लिखना शुरू किया था तब मेरी माताजी का जो स्वास्थ्य था वो ठीक नहीं था उस एक दो तीन साल मतलब काफ़ी ज़्यादा उनका स्वास्थ्य खराब रहा जो कि उनका मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक नहीं उनका मानसिक स्वास्थ्य खराब था तो मतलब ये चीज़ जो मैं अपने घर पे देखती थी ना तभी से मैंने कविताएँ लिखना स्टार्ट किया क्योंकि उसका असर मेरे मन पर भी पड़ रहा था कि एकदम से घर का माहौल चेंज हो जाना तो कविता लिखने की शुरुआत तभी से हुई थी तो ये संघर्ष ऐसा रहा कि मतलब फिर उस चीज में मतलब मैं खुद मतलब बहुत इंस्पायर्ड हुई कि नहीं सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मानसिक स्वास्थ्य होता है शारीरिक तो है ही यही हमें अपने मन को बहुत मतलब हेल्दी रखना है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया कि जीवन में संघर्ष आते जाते रहते हैं ऐसा कहा जाता है कि भाई जिस व्यक्ति के जीवन में संघर्ष नहीं है तो वो बंदा एक मोनोटोनस लाइफ जीता है लेकिन जिसके जीवन में संघर्ष आता है उनके जीवन में बहुत बड़ा जो है क्रिएशन होता है वो शक्तियों से भरपूर हो जाता है उनके जीवन में अलग अलग सिचुएशन को समझ के आगे बढ़ने का बेहतर अवसर वो चुन लेता है और संघर्ष आता ही है आदमी को शक्तिशाली बनाने के लिए उन्हें जो है मजबूत बनाने के लिए उनके अंदर की जो दबी हुई शक्तियाँ हैं उसको निखारने के लिए संघर्ष आता है तो संघर्ष आना अच्छी बात है बस उस संघर्ष में अपने आप को संभालते हुए इंसानियत के तौर पे रहना ये एक बहुत बड़ा जो है अटेंशन हम सभी को देना पड़ता है आइए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुनाए हैं रेडियो माधुन पर जी हां बातें मुलाकातें इस कार्यक्रम का सुनते रहो मुस्करा आते रहो विश्व परिवर्तन 张 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और बड़ी अच्छी बातें हो रही हैं प्रगति जी हमारे साथ जुड़ी हुई है हैं जो लिखती भी हैं और पढ़ाई भी कर रही हैं और उनका सपना है कि हम किसी के मदद आ सकें तो प्रगति जी मैं चाहूँगा कि एक और बात जैसे कि हमारे जीवन में आ, मोटिवेशन मिलता है बहुत सारे आप लिखते हैं तो किन किन को आपने पढ़ा है जिनसे प्रेरणाएँ आपको मिलते हैं उन लोगों के बारे में बताइए मैंने स्वामी विवेकानंद को पढ़ा है और कविता में लेखक में रामधारी सिंह दिनकर को बहुत पढ़ती हूँ नई नई किताबे खरीदना भी कुछ किताबें खरीदी <laughs> चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया की आपको पढ़ने का शौक है किताबे पढ़ते भी रहते है और दिनकर जी को आप काफी सुनते है पढ़ते है उनकी लिखा आपको अच्छी लगती है तो चाहूंगा मैं एक और कविता सुनाया आप हाँ ये जो कविता है इसका शीर्षक है समय जी। तो समय पर ये कविता है आ, मतलब सच्चाई को एक दर्शाती है सुनिएगा कभी हंसाऊंगा कभी रुलाऊंगा कभी हंसाऊंगा कभी रुलाऊंगा कहता है समय हूँ पल भर में बदल जाऊंगा आएंगी जब खुशियाँ आएंगी जब खुशियाँ तुझे तो अपनों से मिलाऊंगा और जब कभी परेशानी हो परिचित मतलब भी चेहरों से कराऊंगा कहता है समय हूँ पल भर में बदल जाऊँगा कभी साथ निभाऊंगा कभी साथ निभाऊंगा तो कभी तुझे अकेला ही छोड़ जाऊँगा कभी सवाल बनकर खड़ा रहूँगा तो कभी खुद ही जवाब बन जाऊँगा कहता है समय हूँ पल भर में बदल जाऊँगा होगी निराश जब जिंदगी होगी निराश जब जिंदगी एक किरणाश की बन जाऊँगा होगी निराश जब जिंदगी एक किरण आस की बन जाऊंगा और गिरे हुए मनोबल को खुद से संभालना सिखाऊंगा कहता है, है समय हूँ पल भर में बदल जाऊँगा धन्यवाद <laughs> चलिए बहुत ही बढ़िया सा कविता आपने सुनाया है आप सुनाए हैं रेडियो वन पर जी हाँ बातें मिला है इस कार्यक्रम को मैं समय हूँ पल भर में बदल जाऊँगा ये टाइटल वाली कविता आपने सुनी अभी आइए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि जैसे स्कूल में भी हमें काफ़ी प्रेरणाएँ मिलती हैं हाँ। तो कुछ स्कूल की बातें आप प्रेरणादायी बातें जहाँ से आपको जो है हाँ। आ, कुछ मोटिवेशन मिला हो किन की बातों से लेक्चर से वो थोड़ा सा बताएं मेरे स्कूल में मतलब मोटिवेशन मुझे आ, एक मतलब एक टीचर थे मेरे केमिस्ट्री के नहीं। तो वो काफ़ी अच्छा लिखते थे अगर मैं लेखन कला में बोलूँ तो वो मतलब हर कोई भी इवेंट होता था तो उसकी एंकरिंग और उसका संचालन जो है वो वही करते थे तो मैं स्कूल में उन सर को देखती थी उनके सर कैसे इतना फ्लो में और इतना अच्छा बोल लेते हैं और कैसे इतना अच्छा लिख लेते काश्त मैं भी लिख पाती तो मतलब लेखन कला का एक जो पहला जो रहता है ना Uh, सर को देख सुन सुनना कि सर अगर स्टेज पे ऐसा कर सकते हैं तो क्या मैं भी कर सकती हूँ तो ये चीज़ मतलब संभव भी हो गई कि आज मैं एंकरिंग भी कर लेती हूँ स्टेज संभाल लेती हूँ अच्छे से बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलिए यही तो बात है कि हम लोग जहाँ भी जाते हैं स्कूल या कॉलेज कहीं ना कहीं से हमको सीखने को मिलता है तो जब व्यक्ति सीखने का मन बना के रखता है तो जिंदगी भर उसे सीखना ऐसा कहा जाता है कि भाई आप अगर सीखते रहते हो तो आप जीते भी रहते हैं। अगर आपका सीखना बंद हो जाता है तो आपका जीना भी बंद हो जाता है आप सोच रहे होंगे कि इस बात में कहाँ तत्व है जो लोग पढ़ लिख के नौकरी कर रहे हैं काम कर रहे हैं तो वो एक मोनोटोनस ज़िंदगी है अगर आप सीखने की ललक रखते हो हमेशा कुछ नई बातें सीखने का आपके अंदर जज्बा रहता है तो एक ज़िंदा बनी रहती है हर रोज़ एक नई चीज़ें आप समझने को आता है समझने की कोशिश आप करते रहते हैं तो आपके अंदर जो है बहुत बड़ा चेंज आप अपने लाइफ में लिया सकते हैं जिन व्यक्तियों को नशा छोड़ना बड़ा मुश्किल लगता है लेकिन जो बंदा सीखता रहता है उसके लिए छोड़ना बहुत आसान हो जाता है अगर वो सीखना ही बंद कर दिया तो उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल होगा तो आइए आगे बढ़ते हैं प्रगति जी से बातें कर हैं हम लोग और मैं चाहूँगा एक और सुंदर कविता जो आपके जहन में अभी है हाँ। तो सुनाइए मैं मतलब ज़्यादातर मोटिवेशनल कविताएँ लिखती हूँ मेरी मुख्य शैली वीर रस है क्या और क्या? बाकी सभी रसों पर भी लिखने की कोशिश करती हूँ तो एक मैंने श्रृंगार पर भी लिखा है काफ़ी अच्छे शब्द हैं उसमें सुनिएगा कि मुस्कान भरा है चेहरा उसका कि मुस्कान भरा है चेहरा उसका और आँखों में स्नेह अपार है प्यारी उसकी सूरत और मीठा सा व्यवहार है वो प्रेम रंग सा श्याम सलोना वो प्रेम रंग सा साम सलोना मैं उसकी प्रीति में रंग मेरे मन का जाऊन बने वो और मैं राधा उसकी क्या बात? बात जी जी हो जाए हाँ <laughs> पर भी। पर सुनना चाहेंगे छंद है मेरा जो की मतलब मैंने मुरली को सुनकर ही लिखा था मैं एक दिन मुरली सुन के घर गयी सेंटर से तब मैंने घर जाके मतलब रास्ते में उस जो मुरली में जो चीजें थी वो सुन रही थी पर घर जाके मतलब सबसे पहले छंद ही लिखा मैंने हाथ पर धुल के हुँ, हुँ। तो उस छंद को सुनाती हूँ ये युवाओं के लिए है मतलब सारे कि आजकल जो संगति पर जो है मतलब कि हमें किस तरह की संगति रखना हुँ, है हुँ, हुँ, हुँ। उस पर है तो सुनिएगा कि राष्ट्रहित में जो बात कि राष्ट्रहित में जो बात करते नहीं है आज ऐसे युवाओं से संवाद न बढ़ाइए राष्ट्र हित में जो बात करते नहीं हैं आज ऐसे युवाओं से संवाद न बढ़ाइए माता भारती की आरती में जो होलीन माता भारती की आरती में जो होलीन ऐसे युवाओं को प्रणाम करके जाइए ऐसे युवाओं को प्रणाम करके जाइए पापा पापाचार दुराचार दुष्टाचार भ्रष्टाचार पापाचार दुराचार दुष्टाचार भ्रष्टाचार बाले आचरण से स्वयं को बचाइए जो बनना हो श्रेष्ठ गर्म मनुष्य शरीर में तो जो बनना हो श्रेष्ठ गर्म मनुष्य शरीर में तो लक्ष्मी बाई राणा के गुणों को अपनाइए mm. लक्ष्मी बाई राणा के गुणों को अपनाइए धन्यवाद बहुत बढ़िया बहुत सुंदर चलिए मित्रों आज हमने प्रगति जी को सुना काफ़ी अच्छी वीर रस की और सिंगार रस की कविताओं को उन्होंने आप सभी के लिए सुनाया है तो जाते जाते मैं चाहूँगा कि एक संदेश के रूप में आप क्या बताना चाहेंगे और ब्रह्मा कुमारी संस्थान से आप कब से जुड़े और कैसे जुड़े वो अनुभव ज़रूर सुनाइए हाँ। ब्रह्म कुमारी संस्थान से जुड़ने का जो मेरा मतलब पहली जो मुलाकात हुई थी वो मेरी कविता के द्वारा ही हुई थी एक होली महोत्सव था दीदी के आश्रम में जिसमें एक छोटी दीनी थी उन्होंने मुझे आमंत्रण दिया था कि आप आइए और अपनी वो मुझे जानती थी कि मैं कविताएं लिखती हूँ अच्छा, अच्छा, तो आप आइए और कविता सुनाना <laughs> उसके पहले वो मुझे बोल चुकी थी कि आप कोर्स ज्वाइन कर लीजिए <laughs> पर मैं जा नहीं पा रही थी जब उन्होंने मुझे कविता के लिए बोला कि आपको आना है और कविता सुनाना है और मैं कविता के लिए मना नहीं कर सकती कभी क्योंकि कविता में तो मतलब मेरी आत्मा ही है तो मैं गुलाबगंज गई गंज बासुदा से गुलाबगंज जो नया भवन बन रहा है आ, उसमें वो होली महोत्सव था तो वहाँ पे मैंने कविता सुनाई तो दी, रेखा दीदी से मेरी पहली मुलाकात वहीं हुई थी हुँ, हुँ, वहाँ कविता सुनाई वहाँ का जो वातावरण देखा मतलब बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट था हुँ, हुँ, तो उसके बाद कवि प्रोग्राम के बाद फिर मैं दूसरे दिन ही मैं सेंटर पे से जाना स्टार्ट कर दिया मैंने सात दिन का कोर्स किया उस कोर्स में मतलब बहुत सारी चीज़ें पता चली जो पता ही नहीं थी कि सचमुच बाबा धरती पर आए थे ब्रह्मा बाबा के तन में ये मुझे इसके मतलब कोर्स ज्वाइन करने के से पहले मुझे नॉलेज नहीं था ब्रह्मा कुमारी इसका नॉलेज था कि मतलब काफ़ी अच्छा पॉजिटिव इन्वामेंट रहता है मेडिटेशन कराते हैं योग सिखाते हैं पर ये नहीं पता था उसमें बहुत सारी आध्यात्मिक बातें मुझे पता चली और उसके बाद डेली मुरली सुनना और योग योग सीखना ध्यान को लगाना मतलब मेडिटेशन करती थी तो मतलब मेरे दिमाग में ना एकदम शांत नहीं बैठ पाती थी थाट्स आते थे Hmm. तो मैंने दीदी से भी क्लियर किया कि दीदी जब मेडिटेशन uh, में बैठते हैं तो थॉट्स आते हैं hmm. तो दीदी ने मुझे बताया कि अगर थॉट्स आ रहे हैं तो उन थॉट्स को आने दो आप एकदम शांत बैठने वाला मेडिटेशन मेडिटेशन मत करो hmm. आप बातें करने वाला मेडिटेशन करो बाबा से <laughs> मन ही मन आपको बाबा से अपनी सारी बातें करना है जैसे अपन अपने पापा से बोलते हैं बिना डरे हुए एकदम प्यार से जो भी शिकायतें हैं वो बाबा से करो और जो भी उनसे मांगना है वो करो और कोई प्रॉब्लम हो किसी बात को लेके दुखी हो रहे हो तो वो भी बाबा से बोलो कि बाबा मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है और अब मैं इस चीज़ का सॉल्यूशन कैसे निकालूँ और मेडिटेशन करते करते और मुरली सुनते सुनते मतलब जो है काफ़ी दो महीने हो गए सुनते सुनते तो बहुत परिवर्तन आया है मतलब मुझे मैं खुद मतलब एनजाइटी डिसऑर्डर से पीड़ित हूँ मुझे ये कोविड के बाद हुआ था एनजाइटी जो कि मतलब एक डिसऑर्डर का रूप ले लिया था बहुत जल्दी घबराहट होना मतलब कोई भी ऐसी सिचुएशन हो जो मतलब थोड़ा टेंशन वाला माहौल है तो घबराहट मतलब बहुत सीवियर एंगजाइटी होती थी जिसका काफ़ी ट्रीटमेंट भी चला था एक साल तो उसके बाद मतलब दवाइयों का अलग इफेक्ट होता है और जब ख़ुद से मतलब एक दृढ़ संकल्प कर लिया कि बिना दवाइयों के ठीक होना है तो मुरली सुनते सुनते काफी हद तक मतलब ये चीज़ मेरी कंट्रोल हुई है मैं मतलब घबराती नहीं हूँ इतनी जल्दी <laughs> पहले पहले अगर कोई मुझे बोलता कि ऐसे मतलब स्टूडियो में बैठ के आपको इंटरव्यू देना है तो घबरा जाती आज मैं बहुत एक्साइटेड और खुश थी <laughs> जरा सा भी नहीं डर लग रहा था चलिए बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस आपने शेयर किया ब्रह्मा कुमारी आशा करूंगा हमारे सभी श्रोताओं को भी बड़ा अच्छा लग रहा है आपकी बातें सुनकर प्रगति जी बहुत बहुत साधुवाद आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ आपकी मंगल कामनाएं है करते हैं आपके उज्जवल भविष्य के लिए और आपको अच्छा जॉब मिले और आप अच्छा लिखें और ब्रह्म संस्थान से जुड़कर अपने आप को बेहतर इंसान बनाते जाए ऐसी शुभ आशा के साथ चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में इतना ही फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रही हमारे साथ और मैं चाहूँगा कि जिस भी एपिसोड में जो बातें आपको अच्छी लगती हो तो आप भी ज़रूर अपने ऊपर उसको लागू कीजिए उसको अपने लाइफ में यूज कीजिए अपने लाइफ को बेहतर बनाएं और अपनी लाइफ को बेहतर बनाकर दूसरों के लाइफ को बेहतर बनाने के लिए आप प्रेरित करें इंस्पिरेशन दे लोगों को ऐसी शुभ आशा के साथ फिर मिलता हूँ ढेर सारी खुशियाँ ढेर सारा प्यार सलाम नमस्ते खमा गणिसा जय हिंद जय जै भारत ओम शांति सुनते रहो साझ सरे फिर भी कभी अब नाम कते तेरे आवाज में तेरे आवा सब है पता सुन तू मन की सदा मितबा ya uh. tere